o oh. उपासना हेतु प्रयास करते हैं आज हम संध्योपासन के अंतर्गत मनसा परिक्रमा मंत्र के दूसरे मंत्र को लेंगे दक्षिणा दिक इंद्रो अधिपति तिरजी रक्षिता पितर ईशवा तेभ्यो नमो अतिभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नम ईशुभ्यो नम येभ्योस्तु योस्ंग यं दुष्स्त ओ जंबे दम मनसा परिक्रमाथ मन के द्वारा वास्तविक रूप में अपनी परिक्रमा करना किंतु प्रयोजन के रूप में ईश्वर की सत्ता को अपने चारों ओर स्थापित करना है इसमें प्रथम प्राथमिकता के रूप में हम आगे की दिशा में पूर्व की दिशा में ईश्वर के ज्ञान स्वरूप को रखते हैं कोई भी कार्य हम जान पूर्वक ही करें <स्था> एक ज्यादा सर्वज्ञ हमको सदैव देख रहा है और सदा निर्देश भी कर रहा है इस भावना की पुष्टि करना इससे पहले मंत्र का अभिप्राय दूसरे मंत्र में विशेष रूप से अपनी रक्षा ईश्वर के द्वारा हो रही है इसका अनुभव करना वह रक्षक कैसा है हमारा दक्षिण दिशा में यानी इधर दाएं तरफ की जो दिशा है इसमें इंद्र हमारे अधिपति हैं स्वामी हैं इंद्र अर्थात सभी ऐश्वर्यों से जो युक्त है जितने भी ऐश्वर्य हो सकते हैं यानी सुख के साधन और रक्षा के साधन वे सभी ऐश्वर्य कहलाते हैं ऐश्वर्यों तो की जो अंतिम सीमा होती है या जितने कुछ ऐश्वर्य होते हैं वे सभी के सभी जिनके पास हैं वही हमारे अधिपति हैं स्वामी हैं तो इससे ये भाव मुख्य रूप से निकलेगा हम किसी भी ऐसी वस्तु की अपेक्षा के लिए जो लालायित रहते हैं उसका अभिप्राय है हम अपने उस स्वामी को नहीं पहचानते हैं जानते हैं अथवा उसके साथ हमारा विरोध है कोई भी बालक अपने समर्थ माता पिता से कुछ नहीं मांगता है इसका अभिप्राय क्या होता है माता पिता के साथ उसका कोई न कोई विरोध है या तो माता पिता उसके विरुद्ध हैं या फिर वो अपने माता पिता से विरोध रखता है दूसरों के आगे किसी का कोई बालक हाथ फैलाए तो उसके माता पिता को कैसा लगता है वो कभी सहन नहीं करते इस बात को कि मेरा बालक किसी के आगे हाथ फैलाए और ना कोई बालक किसी अपरिचित के सामने हाथ फैलाना चाहता है अपने माता पिता के रहते हुए वह किसी से कुछ मांग नहीं सकता है सामान्य स्थिति यही होती है बालक की फिर भी यदि वो मांग रहा है तो निश्चय से या तो लोभी है वो या माता पिता से उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है माता पिता उसकी इच्छा पूरी नहीं करने में या तो असमर्थ हैं अनेक कारणों कुछ भी हो सकते हैं लेकिन वह स्थिति है निंदनीय उचित स्थिति नहीं कहा कही जा सकती है मांगने वाले का भी दुर्भाग्य है वो अपने अपनों से जो समर्थ हैं उनसे नहीं ले सकता या तो घमंडी है वो सीधी सी बात है या फिर भाग्यहीन है वो तो ईश्वर के साथ भी हमारी यही की स्थिति है या मानी जाएगी अगर हम ईश्वर से अतिरिक्त लोग की कामना रखते हैं तो लोग से अपने आप को समृद्ध करना चाह रहे हैं लोग से अपने आप को सुरक्षित करना चाह रहे हैं और इसके लिए ईश्वर की अवहेलना उपेक्षा कर रहे हैं तो हमारा वही हाल है या वही अवस्था है जो उस भाग्यहीन बालक की है दूसरी तरफ जिसके समर्थ माता पिता हैं वो बालक अपने माता पिता से कुछ भी मांगता है तो अब उनकी स्थिति दूसरे बच्चों में देख लीजिए मिलाकर करके कैसी हो सकती है जिनको अपने माँ बाप से कुछ नहीं मिलता है दोनों के आत्मबल में दोनों की प्रतिष्ठा में दोनों की प्रसन्नता में कितना अंतर होता है यही का यही अंतर एक जीवात्मा को ईश्वर के सानिध्य या उसको अपना अधिपति स्वीकार करने में और उसको न करके लोक को स्वीकार करने वालों में दोनों में जो भी अंतर होता है वही होगा यहाँ तो मुख्य रूप से यहाँ पर इस बात को प्रकट करना है कि हमारा जो भी दुर्भाग्य बना हुआ है ईश्वर के साथ इतने ऐश्वर्य वालों को भी हम अपना अधिपति नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं ईश्वर के प्रति हम प्रभावित नहीं हो रहे हैं या उन्मुख नहीं हो रहे हैं लोग से ही अपनी कामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं लौकिक ऐश्वर्यों को ही अपना ऐश्वर्य मानते हैं ईश्वर के जो मुख्य ऐश्वर्य होते हैं ज्ञान और बल तथा आनंद ये तीन ऐश्वर्य ईश्वर के प्रमुख हैं और लोग में इन्हीं तीनों के लिए हम दिन रात हाथ पैर मारते रहते हैं जो कि अत्यंत उच्छ होता है इसके सामने तो ये हमारी छुद्र प्रवृत्ति का भी लक्षण है ज्यापक है तो अपने इस क्षुद्रता को हटाने के लिए आवश्यक है कि हम ईश्वर के परम स्वरूप ऐश्वर्य वाले को अपना अधिपति यहाँ पर स्वीकार करें इसके बाद अगला है तिरस्िराजी रक्षिता मंत्र में तो तिरस्ची राजी रक्षिता कर्मधारे समास करके जैसे करें तो ये टेढ़े मेढ़े चाल वाले हमारे रक्षक हैं कीट पतंग आदि जो सरकने वाले हैं तिरक अनचती गति तिरस्ि तिरछे चलने वाले हैं उनकी जो पंक्तियाँ हैं समूह वो हमारे रक्षक हैं एक तो ये अर्थ निकलता है दूसरा है कि इन सबसे हमारा वही पूर्व अधिपति रक्षक है तिरय चलने वालों से ईश्वर ही हमारी रक्षा करने वाले हैं इसमें सबसे बड़ा जो लक्षण होता है रक्षा का इन लोगों का जो स्वभाव होता है वो मनुष्यों से दूर रहने का होता है जितने भी कीट पतंग आदि या बाधक होते हैं ये के साथ रहना नहीं चाहते हैं स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं होती इनकी दूर रहने की होती है तो इस कारण से एक स्वाभाविक स्थिति है कि ये हमसे अलग ही रहते हैं और अगर साथ रहने की बन जाती तो बहुत अधिक बाधित होता हमारा जीवन चाहे जंगल के शेर हैं चाहे सांप हैं बिच्छू हैं ये हमसे मिलने के स्वभाव वाले होते बहुत अधिक दुखी करते रहते हैं पर स्वभाव भेद होने के कारण ये यह यहाँ नहीं रह सकते दूर ही रहना चाहते हैं और दूर रहते हैं इस कारण से हमसे पहले ही अलग हो जाते हैं हमारे आने से सांप आदि भी जो काटता है वो बहुत विकट परिस्थिति में काटता है दब जाने पर या हमसे पूरी बाधित हो जाने पर ऐसे नहीं काटता है सांप वो पहले भाग जाता है जल्दी रात में अंधेरे आदि में भी सांप जल्दी नहीं काटता है वो कारण होता है उनसे पहले भाग जाता है देख करके तो उनके इन स्वभावों के कारण भी क्या है हमारी बहुत अधिक रक्षा हो रही है ऐसे अन्य भी पशु पक्षी दूसरे भी हैं जो हमारे पास नहीं आते हैं हमको देख कर के ही भाग जाते हैं चाहे जैसा भी हो लेकिन इस पार्थक्य के कारण हमारी रक्षा बहुत हो रही है तो यह जो स्वभाव है ये ईश्वर प्रदत्त है इनके अंदर भरा हुआ है तो इस स्वभाव के कारण क्या है दोनों अपने अपने स्थान में रहने रह रहे हैं अपनी अपनी स्थितियों में जी रहे हैं सभी ऐसे सभी प्राणियों के अंदर भिन्न भिन्न स्वभाव अलग अलग दिए हुए हैं ये ईश्वर की व्यवस्था से ही है और इसी स्वभाव भेद के कारण सभी अपने अपने जीवन को अपने अपने ढंग से चला रहे हैं तो ये ईश्वर की बहुत बड़ी रक्षा है तो प्रकार से स्वभाव भेद करके ईश्वर ने सभी प्राणियों के साथ सभी प्राणियों की रक्षा कर रखी है और दूसरे हैं कि इन कीट पतंग आदि से प्राकृतिक संतुलन भी बनता है बहुत सारे अपने अपने ढंग से कार्य करते हैं ये लोग भी वो परीक्षण का विषय है कौन कौन क्या करता है पर मूलता है कि ये भी हमारी रक्षा करते हैं किसी न किसी रूप में और ईश्वर ने हम सभी को जीवन देकर के भी एक दूसरे से सुरक्षित रख रखा है इसलिए ईश्वर हमारे इन सब से भी रक्षा करने वाले हैं दूसरा भाव ये है अगर ईश्वर ने ऐसा नहीं किया होता तो हमारा जीवन एक दिन भी संभव नहीं था तो एक एक दिन भी हम जी रहे हैं इसमें ईश्वर की सीधी व्यवस्था ईश्वर की सीधी कृपा हमारे ऊपर काम कर रही है तो इसकी कृतज्ञता को इस समय प्रकट करना इन चीज़ों को सामने लाना ये दूसरा भाव है तीसरा है पितरा सबह पितर अर्थात जो ज्ञानी लोग हैं अनुभवी लोग जो होते हैं वो हमारे रक्षक हैं विद्वान विद्वानों के द्वारा हमारी रक्षा होती है क्योंकि उन्हें से ज्ञान पा करके हम अपने बाधाओं को कष्टों को या कमियों को दूर करने में समर्थ होते हैं इस कारण से विद्वानों के प्रति अनुभवियों के प्रति हमारी श्रद्धा भावना होनी चाहिए कृतज्ञता होनी चाहिए इन भावों को यहाँ ईश्वर से प्राप्त करना है कि विद्वानों के प्रति जो भी अनुभवी लोग हैं चाहे विज्ञान के विद्दा हैं या आचरण के, है, के हैं किसी भी क्षेत्र के हैं जिनके द्वारा संसार को नेतृत्व मिलता है संसार को निर्देश मिलता है वो संसार के समाज के और हमारे भी रक्षक होते हैं तो इस प्रकार से उनके प्रति कृतज्ञता की भावना यहाँ पर ये यह तीसरा भाव है आगे फिर इन्हीं तीनों को के प्रति अपना आचरण अनुकूल बनाना ये नमस्कार का अर्थ हो जाएगा ईश्वर से जो भी उपलब्धियाँ हो रही है उस आधार पर अपने को पात्रता में ढाल देना इस भावना को यहाँ पर उत्पन्न करना कि मैं उसके अनुरूप अपने को बना रहा हूँ अधिपति के सामने कोई अधिपति को मैं स्वीकार कर रहा हूँ तो हमारी कैसी पात्रता होनी चाहिए उस समय इस भाव को यहाँ पर नमस नमह के साथ साथ लाना है ऐसी जो रक्षक हैं उसके प्रति भी हमारी कैसी कृतज्ञता होनी चाहिए ऐसी भावना कृतज्ञता की और स्वतः उनकी भी रक्षा देने की उनके प्रति भी हिंसा भाव नहीं रखने की भावना यहाँ संकल्प करना और तीसरा जो विद्वानों के प्रति हमारी उपेक्षा की भावना रहती है उनके प्रति उनसे सीख लेने के बाद भी उनकी उपेक्षा करते हैं कृतज्ञता नहीं उत्पन्न हो पाती है गुरु आदि से उनके प्रति भी इस प्रकार के भाव हमारे अंदर कमी ना होवे बढ़ती जाए ऐसी प्रार्थना करना ये नमस्कार का अर्थ होगा और इसके उपरान्त भी जहाँ भी अव्यवहार में हमसे इस प्रकार की भूलें होती है द्वेष बनते हैं तो इन प्राणियों से इन व्यक्तियों से उनके प्रति क्षमा की याचना और उनको सहन करने की भावना उत्पन्न करना ये इतने अभिप्राय के हैं इन भावों को लेते हुए मंत्र का पाठ अभ्यास करेंगे दक्षिण दिख च वयं वीस्म ऐश्वरी ऐश्वरीशालीन प्रभु आप हमारे निकट विद्यमान हैं आपके पास उत्तम से उत्तम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ऐश्वरी विद्यमान हैं परंतु मैं इसको अपनी अज्ञानता से समझ नहीं पाने के कारण आपसे विमुख बना हुआ हूँ अब प्रभु मेरी इस अज्ञानता को दूर कर अपनी अभिमुखता प्रदान कीजिए अपने ऐश्वर्यों की अनुभूति कराइए आपके जिन ज्ञान बल और आनंद के अभाव में मैं इस संसार के प्रति उन्मुख हूँ संसार से इन पदार्थों की जो कामना कर रहा हूँ कृपा कर हे प्रभु मेरी इस प्रवृत्ति को अवरुद्ध कर अपनी ओर बनाइए मुझे अपनी ओर लगाइए मुझमें ऐसी प्रेरणा उत्पन्न करें मुझमें ऐसा ज्ञान उत्पन्न करें प्रभु मैं आपको पूर्णतः अपना अधिपति स्वीकार स्वीकार कर लूँ मैं उस दीनहीन अनाथ बालक की तरह नहीं होना चाहता हूँ मैं तो एक संपन्न परम ऐश्वर्यशाली माता पिता का पुत्र बनकर सबके सामने उच्च भावों को हृदय में रखते हुए आगे बढ़ते रहना चाहता हूँ आप मुझे सब प्रकार से अपना सान्निध्य देकर सम्भ्रांत बनाए कुलीन बनाए सर्वश्रेष्ठ बनाएँ परमेश्वर आपके ज्ञान बल और आनंद रूप ऐश्वरीय आपके निजी गुण हैं आपके स्वरूप हैं और आपकी व्यापकता के कारण मुझमें सदैव व्याप्त हैं मुझे सदैव है। ही प्राप्त हैं इसके लिए मुझे कहीं अन्यत्र जाने की अपेक्षा भी नहीं है परंतु मैं अपने मन की चंचलता के कारण बहिर्मुखी होने के कारण आपके इस स्वरूप का अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ कृपया मेरी मन की इस चंचलता को बहिर्मुखता को दूर करने ही हेतु जान दीजिए मुझ में स्थिरता प्राप्त कराइए मेरी बुद्धि को सात्विक बनाइए मैं अत्यंत शांत और प्रसन्नचित्त होकर आपके इस स्वाभाविक गुण धर्म ऐश्वर्य को अनुभव कर सकूँ ऐसी कृपा कीजिए हे परम पिता मैं आपके इस ऐश्वर्य की ही सदा कामना करूंगा, किसी अन्य लौकिक ऐश्वर्य के प्रति अपना हाथ नहीं बढ़ाऊंगा, किसी लौकिक सुख की कामना अब मैं नहीं रखूंगा। का पूर्णतः परित्याग कर रहा हूं आपके ही ज्ञान बल और आनंद का मैं सदैव कामना करता रहूंगा इसकी ही अभिलाषा रखूंगा इसके लिए ही तत्पर रहूंगा लौकिक ऐश्वर्यों को मैं अभी से ही त्याग करता हूं उनके प्रति में अभी से ही अनिच्छा प्रकट कर रहा हूँ अब मैं उनके लिए कोई प्रयास नहीं करूँगा तिरस्िरा जी रक्षिता हे परमपिता आप उन सब हमारे जो करने में समर्थ प्राणी हैं स्वभावतः आपने उनकी प्रवृत्ति हमसे विपरीत बनाकर हमारी रक्षा करते हैं वे प्राणी हमसे बहुत अधिक समर्थ भी होते हैं सीधे सीधे हम उनसे संघर्ष नहीं कर सकते ऐसी स्थिति में आपकी यह दया ही हमारी रक्षा कर रही है अपने अपने प्रवृत्ति के अनुसार वे हमसे दूर होकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं हमारा भी दायित्व बनता है हम उन्हें जीने दें उनकी स्वतंत्रता में हम बाधक नहीं बने हम आपके आज्ञा के अनुकूल अपना जीवन आपकी प्राप्ति में चलाते रहें उनकी भी हमसे जितनी रक्षा संभव है हम करते रहेंगे आपने ही उनको भी जन्म दिया है सृष्टि के संतुलन में उनका भी आपने योगदान कर रखा है इस प्रकार वे भी, भी हमारे जीवन के सहायक होते हैं अतः हम उन्हें अपना विनाशक ना मानकर रक्षक ही मानकर चलें निरर्थक कष्ट बाधा इंसान की हम नहीं करेंगे तरह विश्वाह पितर लोग ज्ञानी लोग गुरुजन लोग साधु संन्यासी वैज्ञानिक धार्मिक बुद्धिमान हमारे लिए आदरणीय हैं उनसे ही हमने यह आरंभ से शिक्षा पाकर आपके प्रति आने में समर्थ होते हैं हम उनके लिए भी आदर और सत्कार की भावना सदैव रखें उनसे सदैव ज्ञान विज्ञान हम प्राप्त करते रहें उनके अनुभवों का सदैव हम लाभ लेते रहेंगे उनके प्रति हम सदैव कृतज्ञ रहेंगे उनसे ज्ञान विज्ञान पाकर हम निश्चय से आपके आपके सानिध्य को प्राप्त करने में समर्थ हो जाएंगे आत्मा मन और शरीर सभी अत्यंत स्थिर हों खिचाव रहित होनी चाहिए स्थिति सीधे रहें <coughs> मन में शांति का स्थिरता का भाव उत्पन्न करें सीधी सीधी ज्ञान स्वरूप और अत्यंत ऐश्वर्य स्वरूप इस दिव्य शक्ति की मन अपने अंदर व्यापकता को प्रकट करें अनुभव करने का प्रयास करें इन दोनों तीनों शक्तियों से हम संपन्न हैं संहार करेंगे जिस प्रकार से लोक में अत्यंत बलवान धर्मात्मा समर्थ लोग छोटों के प्रति अनादर नहीं रखते हैं उनकी उपेक्षा नहीं करते हैं ऐसे आचरण वाले लोग सम्मानित रहते हैं ऐसे ही हम भी किसी के प्रति कोई देश की भावना अनादर की भावना नहीं रखेंगे अपने बड़प्पन का अपनी कुलीनता का आदर करते रहेंगे अपने आप को इन गुणों से सुशोभित करते हुए अन्य व्यवहार करते रहेंगे ऐसा संकल्प और ईश्वर के प्रति समर्पण भाव प्रकट करें देंगे अब समय संपन्न होता है